नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी बातें नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज हमारे साथ संगीत प्रेमी है छोटी सी बच्ची है हमारे साथ में हेलो नमस्कार आपका नाम क्या है साक्षी साक्षी कैसे हैं आप अच्छी हूँ अच्छी हूँ सिर्फ अच्छी है <laughs> अच्छा तो साक्षी अपने बारे में बताइए और आपके परिवार में कौन कौन है मेरे परिवार में दादी दादा मेरे मम्मी और पापा है क्या नाम है उनका आ, पापा का नाम तुलसीदास है मम्मी का रंजना आ, दादी का नाम है और दादा का नाम हीरा मने। अच्छा। हाँ। और आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं में? लेकिन तुम्हें मुझे फर्स्ट में ही लग रही है नहीं। <laughs> अच्छा अच्छा साक्षी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा सबसे ज्यादा परिवार में दादी दादा और मम्मी पपा है तो सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है आपको पापा अच्छा क्यूँ पापा अच्छा लगते हैं पापा मेरे सब विशेष पूरी करते हैं अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके विशेष पूरे करेंगे वो ही अच्छे आपको हाँ? हाँ? <laughs> अच्छा अभी हमारे सभी जो लिस्नर्स हैं रेडियो मधुबन को जो सुन रहे हैं इस वक्त वो चाहेंगे कि साक्षी ऐसा क्या है जिसके बारे में वो रेडियो मधुबन पे बोल रही हैं तो मैं चाहूंगा की कुछ खास है क्या आपके अंदर हाँ, क्या है सिंगिंग अच्छा क्या बात है चलिए तो खास कुछ है सिंगिंग तो हमारे सभी श्रोताओं को गाना सुनाइए मेरे ढोल न सुन मेरे प्यार की धुन मेरे डोल न सुन मेरी चाहते ना, तुम, ना, तुम, दीरी दीरी दीरी ना मेरे डोलनासन, मेरे प्यार की मेरे की डोल साथी रे सा भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैन रे साथ मर के भी तुझे, को दिल। तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल मेरे के सूख में तेरी राहतों की खुशबू है तेरे बगैर क्या जीना मेरी रोम रोम में तू है मेरी चूड़ियों की धड़कन से तेरी सगा आती है ये दूरियाँ हमेशा ही नज़दीक भुलाती है ओ पिया सानी धा नीधा माँ माँ नी सा म ग सी सग म ग सा निध नि सग म गिश धनीस धनीस धनिश मदनी मदनी मदनी मदनी दस धनिस्स धन सदन नि मदनि मदनी मदनीस मदनी सदनी सदनी स निधम मम गग सी मम ग मगर सास मेरे ढोल सुन मेरे प्यार की धुन मेरे डोल न सुन सासू में सासों में तेरी सर है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिंद सासों में में तेरी है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी सजती है मेरे ख्याल रे सानी सा सा गमा गम पम गे सनी गि गी नि मक नि मेरे डोलना मेरे प्यार की धन मेरे डोलना क्या बात है साक्षी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे वो भी जो है मेरे डोलना सुन गा रहे होंगे तो चलिए अच्छा लगा बहुत ही अच्छा टैलेंट है आपने और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहें इसी तरह गाना सीखते रहे और अपना जुनून गाने का बना के रखिए है ना साक्षी जाते जाते आपको सभी लोग सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और पूरे विश्व में इस रेडियो के माध्यम से आपको जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे आप सब so, मैं मेडिटेशन करती हूँ आप सब भी मेडिटेशन करो ये मेरे मेरे पापा ने सिखाया है मेरे पापा मुझे मेडिटेशन करने ले जाते हैं आप भी मेडिटेशन करें <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी साक्षी बहुत ही अच्छा लगा आपने पिताजी जो है खास मेडिटेशन करते हैं बहुत समय से और आप उनके साथ जाते जाते आप भी मेडिटेशन करने लगे हैं जिससे आपको अच्छा लग रहा है साक्षी को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो खुशियां हैं जो एकाग्रता की बात होती है कॉन्सेंट्रेशन की बात होती हैं उसके लिए मन एकाग्र करने की ज़रूरत पड़ती है और वो मेडिटेशन से हो सकता है साक्षी की बात भी सही है और आप साक्षी का गाना सुनने के बाद सोच ही रहे होंगे कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा कैसे गाती है तो ये मेडिटेशन का ही कमाल है तो चलिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए आज ही से चलिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी आप प्रैक्टिस कीजिए आगे बढ़िए ऐसी शुभकामना के साल अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम लोग आदिति से बात करेंगे बहुत ही अच्छा वो भी अभी प्रैक्टिस कर रहा है क्लासिकल सिंगिंग को सीख रहा है बचपन से तो उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे और एक गीत भी सुनेंगे आप सुन रहे हैं रिट मौत वन सुनते रहो मुस्कुर रहो खुशी किसी का प्यार देखू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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छा अच्छा जो अनुभव है आप सुन रहे हैं आशा करता हूं आप सभी को भी गाने का दिल हो रहा होगा साक्षी ने गा के सुनाया है बहुत ही प्यारा संगीत मेरे ढोलना तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अदिति एक विद्यार्थी हमारे बीच में है गाने के बहुत शौकीन हैं संगीत के साथ उनका भी बहुत ही अच्छा जुड़ाव है तो वो भी हमारे स्टूडियो में है और अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू क्या करते हैं वैसे आप मैं अभी इलेवेंथ पढ़ता हूँ और सिंगिंग मेरी हॉबी है अच्छा, मैं बचपन से ही सिंगिंग करता हूँ तो मम्मी पापा ने बहुत इनकेज किया सिंगिंग के लिए अच्छा तो आपको संगीत यानी गीत गाना रियाज करना अच्छा लगता है हाँ तो रोज करते हैं आप रियाज हाँ रोज करता हो कभी कभी टाइम नहीं मिला तो नहीं होता <laughs> अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा की आप अपने परिवार के बारे में अपने बारे में कुछ बातें मैं अभी 16 साल का हूँ मेरे परिवार में चार सदस्य हैं मैं मेरा भाई मेरे पापा और मेरी मम्मी तो परिवार में कौन अच्छा लगता है? मेरे को परिवार में मम्मी पापा ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद <laughs> जैसे आप अभी इलेवंथ में हैं अभी 10 साल पूरे हो गए एजुकेशन के आपके आप कॉलेज में आगे स्कूल लाइफ आपका पूरा हो गया है तो स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था सब्जेक्ट साइंस मेरे को बहुत अच्छा लगता था और म्यूजिक पीरियड तो हम बहुत इन्जॉय कर, किया करते थे तो आपके स्कूल में म्यूजिक लेसन था क्या आपके लिए हाँ लेसन था लेकिन हमें सिर्फ बेसिक सिखाया जाता था कि जैसे दो तीन गाने अच्छा चलिए आप जब गाने की बात और संगीत के साथ आपका प्यार है तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनाइए जो आपका पसंदीदा हो लहरा के तू तरू भरुआ गई लहरा के तरू भरुआ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी तीर सा लगा दर्दिल सा जगा तीर ए साल लगा दर्दिल सा जगा चोट दिल पे वो खाई मजा गया मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मजा गया जोश ही जोश ने मैं दिला होश में खा के तू जो समाई मज़ा गया मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नजर से मिलाई मजा गया जब नजर से मिलाई मजा गया आदित्य बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया और पूरे जोश जो होश के साथ आपने गाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और चलिए बहुत ही खुशी की बात है जब हम लोग गाते हैं तो एक एनर्जी फ्लो होता है उस एनर्जी के साथ जब हम लोग जुड़ जाते हैं तो एक अलग फीलिंग आता है और जब भी संगीत या फिर गाने के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा तनाव दूर हो जाता है और हम एक रिलैक्स मोड पर चले जाते हैं जहाँ पर एक नई एनर्जी के साथ फिर से अपने कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आपको राजस्थान गुजरात और अब रेडियो मधुबन जो सुन रहे हैं वो सारे लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट दें। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ वो भी मेरे को जो चाहे वो सब मेरे को बचपन से लेके अब तक तो बहुत एनकरेज किया है मेरे पेरेंट्स ने और आपके पेरेंट्स भी करते रहेंगे तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की केयर कीजिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने माता पिता का ख्याल रखिए उनका सम्मान करें उनका रिस्पेक्ट करें क्योंकि आज का समय ऐसा है कि जो बारह जो वेस्टर्न कल्चर हमारे हिंदुस्तान में आ गया है जिसके वजह से हम लोग इन चीज़ों को जो हमारी अंदर की यूनीट क्वालिटीज़ हैं माता पिता को सम्मान देना वो भूलते ही जा रहा है तो ज़रूर इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए और अपने माता पिता को ज़रूर सम्मानित करना चाहिए उन्हें प्यार से उनके साथ रहना है क्योंकि जन्म दिया तो पालना भी किया है तो कई बातें उन्होंने सहन की है हमारे लिए और हमें इस जगह पर पहुंचाने का पूरा शय उनको जाता है तो उन्हें दिल से धन्यवाद सलाम है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर इसी कार्यक्रम में इसी तरह इसी समय और आप खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दुआओं में याद रखिएगा सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो जा नहीं खजाना